नारायण नारायण आज का विषय है विषय का मन में प्रवेश होते ही भगवान का स्मरण करें हे भगवान मेरा रोग अच्छा कर दो यदि ऐसा भगवान से न कहें तो हमें स्मरण का भान होगा भगवान के स्मरण में आनंद है आनंद का भान होने पर दुख का भान कम हो जाता है अनुसंधान से यदि कुछ सधना है तो यही जो भगवान के नाम स्मरण में बाधा बनता है उसकी परवाह न करें भीख मांगने की नौबत आ जाए तब भी भगवान का अनुसंधान ना छोडें घर बार की रक्षा के लिए हम रात के समय पहरेदार रखते हैं छोड़ाने की संभावना हो तो हम सावधान रहते हैं पैसे ही एह मौके पर हम भगवान से दूर ना रहें तो काफी है जो मौके पर सावधान नहीं रह पाते वह निरंतर सावधान रहें विषय मन में प्रवेश करते ही भगवान का स्मरण करें करे सा ऐसी हम लोगों में कहावत है लेकिन जो आजीवन नहीं पाया उसकी मृत्यु के समय कैसे आएगी इसलिए हमें भगवान का अखंड स्मरण करना चाहिए भगवान का नाम दवा ही समझे भगवान की प्राप्ति उसी का फल है एक शर्त है दवा पेट में बूंद बूंद और निरंतर जानी चाहिए नाम स्मरण यदि अंत तक चलता रहे तो समझो कि वह योग ही है और उस योग से जिसका योग सधाता है उसे योगी ही समझें एक ही चिंगारी पूरी कपास के ढेर का नाश करने के लिए समर्थ होती है वैसे ही भगवान का नाम सब पापों का नाश करने के लिए समर्थ होता है हम उसे लगन आकुलता प्रेम से लेते नहीं इसमें नाम का क्या दोष है नाम की भावना बढ़ाना ही उपासना है किसी माँ से कहें कि तुम अपने बच्चे को अपने पास रखो लेकिन उससे प्रेम मत करो तो वह जैसे उसके लिए असंभव होगा वैसे ही नाम स्मरण करने वाले से कहें कि तुम सत्कर्म मत करो तो उसे वह टाल नहीं पाएगा यह ध्यान में रखें कि कभी भजन के लिए देह बुद्धि बाधा डाले लेकिन नाम स्मरण के लिए नहीं मरण के पीछे हम स्मरण की झंझट लगा के रखें तो मृत्यु का भय नष्ट होगा सचमुच भगवान के नाम स्मरण की लगन लगनी चाहिए इसमें संदेह नहीं कि तेरह करोड़ जब की अपेक्षा मन की लगन अधिक उपयुक्त होती है भगवान से अलग न रहने उसका विस्मरण न होने उसके स्मरण में रहने उसके नाम में लीन होने में ही सच्चा संतोष शांति और सुख है मैं सच कहता हूँ मनुष्य जन्म पाने पर एक ही काम करें स्वयं नाम में रहें और दूसरों को नाम में रहने के लिए तैयार करें गृहस्थी में कोई कमी न रहने दें लेकिन भगवान का विस्मरण न होने दें भगवान का स्मरण करते करते स्वयं को भूल जाएं। सभी प्राणी मात्र के प्रति नम्र रहना ही अभिमान गला देने का उपाय है अन्य साधनों से जो सत्ता है वह केवल अनुसंधान से सत्ता है यही इस युग की महिमा है नारायण नारायण